थे थे? है? देते हैं में में एन लिखा है ना ब्रह्म अर्पणम के बारे में क्या लिखा है एन तद लग जिसके द्वारा होम करते समय जिसके द्वारा हविष को अग्नि में अर्पित किया जाता है उस साधन को क्या कहते हैं अर्पण करण में सत्य हुआ है अर्प्य एन अर्पयति करण में सत्य है तो इसका अर्थ हुआ अर्पण करने का साधन कहते हैं होगा तो ए लगाइए इसका अर्थ ब्रह्म अर्पणम ए ने करणे ने ब्रह्मविदी अग्नि तद कि ब्रह्मवेत्ता जिस साधन के द्वारा हविष को अग्नि में अर्पित करता है तद तद अर्थ है तद अर्पणम तद का क्या अर्थ है हाँ उस साधन को अर्पण कहते हैं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 अभाव देखता है आत्मा के बिना उसका अभाव समझता है किसका अभाव अर्पण का आत्मा के बिना रजस का अभाव समझता है मतलब आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है सब कुछ आत्मा की सत्ता से ही सब आत्म विश्लेकरण तस्वभाव फिर आत्मा के आत्मा के बिना तस्पण अर्पण का अभाव देखता है अच्छा यथा जैसे सुक्ति में रजत का अभाव देखता है जैसे सुक्ति में तो ब्रह्म एवं अर्पणम्म अर्पणम ब्रम एवं अर्पण ब्रह्म, ब्रह्म ही है इस प्रकार करते वही बात जाती है। जैसे में का देखता है, ब्रह्म ही है इसके द्वारा वही बात कही जाती है इसको समझाते हैं यथा जैसे जो रजत है वो सुक्ति का ही है सुक्तिका में रजत प्रतीत होती है तो जो रजत है वो का ही है इसी का अर्थ इस प्रकार इस प्रकार क्या है कि जो अर्पण है वो ब्रह्म ही है जो अर्पण है वह हाँ। वो जो अर्पण है वो क्या है ब्रह्म ही है अच्छा सुक्तिका से पृथक रजत होगी नहीं होगी ना हाँ सुक्तिका में ही है रजत तो सुक्तिका के बिना जैसे रजत का अभाव है वैसे ही ब्रह्म के बिना किसका अभाव है अर्पण का अभाव है जैसे जो रजत है वो सुक्तिका ही है इसी प्रकार जो अर्पण है वह ब्रह्म ही है पणम जो श्लोक में दिया है तो ब्रह्म अर्पणम ये दोनों समासर पद हैं। कैसे पद है समास नहीं, नहीं, नहीं है दो पद हैं। और इसी को और समझाते हैं लोके अर्पण बुद्धियाँ यज गृह थे लोक में अर्पण बुद्धि से जो ज्ञात होता है यहाँ अर्पण का अर्थ है अर्पण करने का साधन अर्पण का अर्थ है हाँ किसने अर्पण करना अग्नि हाँ होम करते समय अग्नि में अर्पण करना है तो अर्पण करने का साधन अर्पण का क्या यहाँ अर्पण करने का साधन कौन श्रुआ <words Japanese> <actually> ah, लोक में जो अर्पण बुद्धि से ज्ञात होता है वह श्रु इस ब्रह्म के लिए ब्रह्म ही है लोक में जो अर्पण बुद्धि से ज्ञात होता है तद तो वह श्रु अश्य का इस ब्रह्म के लिए ब्रह्म ही है वो श्रु को क्या समझता है ब्रह्म समझता है समय उसको भी ब्रह्म समझता है मतलब ब्रह्म के बिना उसका अभाव समझता है अच्छा परमात्मा के बिना तो जगत का अभाव है अब पंक्ति लगाएंगे तो ये आगे श्लोक में क्या है हवि नहीं ब्रह्म हवि है ना तो यहाँ हवि ब्रह्म इस इसका हविष ब्रह्म है क्या ब्रह्म में हवि से ब्रह्म है हवि से जिस पदार्थ की आहूति दी जाती है अग्नि में उसे क्या कहते हैं हविष तो अर्पण ब्रह्म है जिसके द्वारा आहुति देना है वो ब्रह्म है अर्पण और जिसकी आहूति देना है वो भविष्य भी क्या है ब्रह्म है हवी ब्रह्म हविष ब्रह्म है देखेंगे भाषण में ब्रह्म भी तथा उसी प्रकार हविर हविमाणम हवि बुद्धि से हवि गृहमाण हविष बुद्धि से ग्रहण की जाने वाली जो गृहमाण यद वह तद अश ब्रह्म योग वह इस ब्रह्म ज्ञानी के लिए ब्रह्म है अश से क्या लेना है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म विद्या वह वस्तु इस ब्रह्म ज्ञानी के लिए ब्रह्म है, ठीक है तो वो क्या हो गया? हाँ। तका ब्रह्म कैसा पद है कहते तथा और समास वाला पद पद है समस्त पद है यहाँ ब्रह्म और अग्नि में कर्मधारे समास है ब्रह्म एवं अग्नि क्या ब्रह्म एवं अग्नि जैसे ऐसा भी कर सकते कर्म हरे समाज है वो अग्नि क्या हैविष्य को डालते है जिस अग्नि में ब्रह्म रूप अर्पण के द्वारा ब्रह्म रूप, रूप हविष को अर्पित करते हैं वो अग्नि क्या है ब्रह्म है अग्नि अभी ब्रह्म यो अग्नि भी ब्रह्म ही है अग्नि भी ब्रम्नी। हाँ ब्रह्म ही है ब्रह्मणा ब्रह्मणाकर्तरा यत्र हुई थे ब्रह्मणाकर्तरा यत्र हुई थे ब्रह्म कर्ता के द्वारा जिसमें होम किया जाता है यत्र ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जिस अग्नि में होम किया जाता है ऐसा लगाना सह अग्नि अभी ब्रह्म हो सा का अध्याय कर लगा लो वो अग्नि भी ब्रह्म ही है लग जाएगा ब्रह्मणाकर्तरा यत्र हुई थे ब्रह्म रूपकर्ता के द्वारा जिस अग्नि में होम किया जाता है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 इसका मतलब हुआ यहाँ भी ब्रह्माक में होगा कि ब्रह्म रूप रूपकर्ता के द्वारा जो होम किया जाता है उत्तम का क्या है होम ब्रह्म रूप रूपकर्ता के द्वारा जो होम किया जाता है वो होम भी क्या है ब्रम्म है या उत्तम करते होम होम करते हवन क्रिया होम का हुं क्या अर्थ है हवन क्रिया हवन क्रिया क्या है देवता उद्देश्य द्रव्य देवता को उद्देश्य करके जो अग्नि में द्रव्य का त्याग करते हैं वो क्या हो जाता है होम और अग्नि के बिना त्याग किया जाग वो होता है याग याग और होम में यही अंतर है तो दोनों में देवता देवता उद्देश्य द्रव्य त्यागार देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग दोनों में होता है अग्नि में किया जाए तो क्या हो जाएगा होम और अग्नि के बिना ही किया जाए तो क्या हो जाएगा जैसा विधान है वैसा करना पड़ता है विधान के अनुसार संगाएंगे यत यद, उसके द्वारा जो होम किया जाता है होम किया तेन कर्थ है की ब्रह्म रूप रूपकर्ता के द्वारा, रूप द्वारा यथतम जो होम किया जाता है होमकर्थ क्या हवन क्रिया वह हुत ब्रह्म ही है या वह हवन क्रिया ब्रह्म ही है इतना श्लोक देखेंगे अर्पण ब्रह्म है हवि ब्रह्म है और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूपकर्ता के द्वारा की गई हवन क्रिया ब्रह्म है ब्रम रूप अग्नि में ब्रह्म रूप रूपकर्ता के द्वारा की गई हवन क्रिया ब्रम है अच्छा। अब देखना ये चलो इतना लगा लो पहले घाट से ब्रह्मी तेन गंतव्यम तो श्लोक देखेंगे ब्रह्म कर्म समाधिना तेन गंतव्य ब्रह्मयो ब्रह्म कर्म समाधिना तेन गंतव्यम ब्रह्मयो ब्रह्म रूप कर्म में चित्त लगाए हुए व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म रूप करो चित्त को एकाग्र करने वाले मनुष्य के द्वारा भक्त में आ जाएगा किसका चित्त को लगाना भक्त में आएगा की ब्रम रूप कर लगाने वाले गंतव्यम कर प्राप्त फल ब्रम रूप करो चित्त को लगाने वाले व्यक्ति के द्वारा प्राप्त फल ब्रह्म ही है प्राप्त फल क्या है प्राप्त फल भी ब्रम ही है ये गंतव्यम गंतव्यम फलम उस ब्रह्म ब्रह्म गंतव्यम से क्या लेना ब्रह्म कर्म है आ, उसके द्वारा प्राप्त किया जाने वाला गंतव्यम का प्राप्यम प्राप्त किया जाने वाला जान यथ फलम जो फल है तदपि फल ब्रह्म ही है और ब्रह्म कर्म समाधिना को समझाते हैं कर्म ब्रह्म कर्म कर्म समाज हो गया है ब्रह्म कर्म तस्वीन तस्वीर से लेना है ब्रह्म कर्मणी ब्रह्म रूप में लगाएंगे ब्रह्म कर्मण समाधि ब्रह्म कर्म समाधि ही है ब्रह्म रूप बौरी समाधि है जिसकी समाधि का एकाग्रता ब्रह्म रूप कर्म चित्त की एकाग्रता ताज्चा। है।, है जिसकी ब्रह्म रूप चित्त की एकाग्रता है जिसकी उस व्यक्ति को क्या कहेंगे ब्रह्म कर्म समाधि हाँ यहाँ सबको ब्रह्मता ही ले रहे वाले को हाँ ब्रह्म व्यस्ता को ब्रह्म कर्म समाधि ब्रह्म रूप में चित्त की एकाग्रता है जिस व्यक्ति की उस व्यक्ति को क्या कहेंगे क्या लेना चित्त को लगाने वाले व्यक्ति के द्वारा गंतव्य ब्रह्म फल ब्रह्म ही है ब्रम रूप करो में चित्त लगाने वाले व्यक्ति के द्वारा प्राप्त फल ब्रह्म ही है लोक लग जाएगा हाँ सब ब्रह्म है अच्छा है अब इसकी हाँ यह है ना कि उसका समग्रम कर्म सबसे फल सहित कर्म उसका और क्या है सब कुछ भ्रम उसके लिए और दूसरा फल क्या मिलागा? मिलेगा उसको ब्रम के अतिरिक्त एवं इस प्रकार लोक संग्रह करने की इच्छा वाले मनुष्य के द्वारा इस प्रकार लोक संग्रह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 अभी जो स्थिति बताई है ब्रह्म ब्रह्मी की वो ब्रह्म ही समझता है कौन समझता है वो कर्म करने वाला कर्म करने और ब्रह्मानुसंधान कर रहा है इसलिए ब्रह्म व्यक्त भी कह दिया तो अर्पण ब्रह्म है और क्या है हवी ब्रह्म, ब्रह्म है तो ये ध्यान देना कि ऐसा जो है ना कि ये, ये कौन अनुसंधान कर रहा है कर्म करने वाला कौन अनुसंधान कर रहा है हाँ कर्म करते समय ब्रह्मांड ब्रह्मानुसंधान कर रहा है इसलिए उसको ब्रह्म है अब जो है ना सर्व कर्म सन्यासी का प्रसंग अब आ रहा है एवं सती ऐसा होने पर सब कर ऐसा होने पर कर्म त्याग करने, करने वाले सर्व कर्म सन्यासी हाँ कर्म का त्याग करने वाले सर्वकर्म सन्यासी सर्व कर्म सर्वकर्म सन्यासी मतलब सभी कर्मो का त्यागी कर्म सन्यासी ऐसा होने पर कर्मों का त्याग करने वाले सर्व कर्म सन्यासी न ज्ञान जैसा मैं बोल रहा हूँ संपादन ऐसा होने पर कर्म का त्याग करने वाले समय सर्वकर्म सन्यासी के ज्ञान से है ना सर्वकर्म सन्यासी ना ज्ञान से सर्व कर्म सन्यासी के ज्ञान का सर्वकर्म सन्यासी के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 सुतरा मुख पद्धति का है भली प्रकार संपन्न होता है या अच्छी प्रकार संभव होता है तो ज्ञान को यज्ञ रूप क्यों समझना है हाँ, क्यों संभव होता है ज्ञान यज्ञ संपादन ज्ञान को यज्ञ रूप समझना क्यों समय ज्ञान की छुट्टी के लिए सम्यक ज्ञान की समय ज्ञान की प्रशंसा के लिए समय ज्ञान की प्रशंसा के लिए क्या करना है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 सम्यक ज्ञान की स्तुति के लिए अच्छी प्रकार संभव होता है अच्छा सम्यक ज्ञान की प्रशंसा की जा रही है ज्ञान को यज्ञ रूप समझ करके अब पंक्ति लगाएंगे आप आगे तो अभी ऊपर जो तो कर्म करने वाले का प्रसंग था ना अब कहते हैं कि इसी प्रकार के आये सन्यासी से ज्ञान को भी यज्ञ रूप समझा जा सकता है पंक्ति लगाएंगे अर्पण आदि यद अधि प्रसिद्धम अर्पण आदि जो अधियज्ञ यद, अधि है ना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 उसी प्रकार यहाँ पर क्या यज्ञ है, है न तो यज्ञ का अर्थ क्या होगा यहाँ पर हाँ, यज्ञ यज्ञ में पर इतना ध्यान देना कि सप्तमी और बहुत सूत्र है वो बहुल से अम भाव करता है तो बहुल ग्रहण करने के कारण यहाँ अम नहीं हुआ बहुल ग्रहण करने के कारण क्या हुआ यहाँ पर नी को अम नहीं हुआ तो अधियज्ञ अर्थ है यज्ञ में क्या होगा उसका यज्ञ में ये ना? ये ना? हाँ। और यज्ञ जैसे यहाँ पर बाह यज्ञ लेना है बाह यज्ञ जो कर्मकांड करना है और जो सन्यासी का क्या है ज्ञान रूपी यज्ञ है ना वो एक अंतर यज्ञ कह दिया उसको क्या कह दिया अंतरयी तो के ज्ञान को तो लगाएंगे अर्पण यज्ञ आदि यज्ञ में या वाह में प्रसिद्ध जो अर्पण आदि है वाह यज्ञ में प्रसिद्ध जो अर्पण आदि है तद कर अर्पण आदि अश दर्शिना इस परमार्थ दर्शी सन्यासी परमार्थदर्शी सन्यासी के और अध्यात्मम कार्य करेंगे यहाँ पर आत्मज्ञान रूप यज्ञ रूपये क्या कहेंगे ब्रह्म ही है दोबारा लगाएंगे समझी अधि यज्ञ में मतलब यज्ञ में प्रसिद्ध जो अर्पण आदि है तद करण आदि अश्व परमार्थदर्शिना इस परमार्थी सन्यासी के अध्यात्म आत्मज्ञान रूप यज्ञ में ब्रह्म ही है आत्मज्ञान रूप यज्ञ में ब्रह्म ही है कौन है? हाँ यज्ञ तद यज्ञ से जिसको लिया जाता है उसी को तक से लिया जाता है यज्ञ से किसको लिया था तो तद से किसको लेना अर्पण आदि को हाँ वह अर्पण आदि इस परमार आत्मज्ञान रूप यज्ञ में ब्रह्म है आत्मज्ञान रूप यज्ञ में अर्क आदि कौन है ब्रह्म हाँ उसका तो सब कुछ ब्रह्म ही है अब यहाँ पर अध्यात्म में ना वैसे अध्यात्म का होता है आत्मा में क्या होता है आ, लेकिन लक्षण से यहाँ पर आत्मज्ञान ज्ञान कर दिया है क्या दिया है हाँ बल्कि आत्मज्ञान रूप यज्ञ ऐसा अर्थ कर दिया यहाँ पर वो परमार सन्यासी के आत्मज्ञान रूप यज्ञ में ब्रह्म ही है कौन अर्खण आदि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 क्या समझना है यज्ञ रूप न <laughs> <क्यास्टी> तो माना जाए तो सन्यासी के ज्ञान को यज्ञ गुरु न माना जाए तो ये अन्यथा हुआ सर्वस्व अर्थ है सबको सबकी ब्रह्म रूपता होने पर सबकी सब कुछ ब्रह्मरूप है ना कि सबकी ब्रह्म रूपता होने पर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 यज्ञ में जो अर्पण होता है वो सन्यासी के ज्ञान रूप यज्ञ में क्या है? आ, में तो है यज्ञ यज्ञ में में अर्पण मतलब होती और सन्यासी के रूप क्या होगा वो अर्पण किसको लेंगे ज्ञान रूप यज्ञ ब्रह्मे? में ब्रह्म वाय यज्ञ में तो अर्पण सुबह है ना और ज्ञान रूप यज्ञ में अर्पण के स्थान पर क्या है ब्रह्म है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 सब को ब्रह्म रूप होने पर अर्पण आदि को ही विशेष रूप से ब्रह्म रूप कहना अन हो जाएगा यह सार्थक कब होगा जब की तो। सन्यासी के ज्ञान को यज्ञ माना जाए और उस आत्म ज्ञान रूप यज्ञ में अर्पण को क्या कहा जाए ब्रह्म में अर्पण के स्थान में ब्रह्म हो तस्मात तस्मात का होगा अर्पण आदि ब्रह्म अर्पण आदि को ब्रम होने से तस्मात्र क्या अर्थ है अर्पण आदि को ब्रम होने के कारण अर्पण आदि को ब्रह्म होने के कारण ब्रह्म एवं सर्वम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 <&छाग> कौन <&छाग> कारक कौन सा कारक बनेगा अग्नि कौन सा कारक अधिक्रम होगा ना जिस अग्नि में अर्पित करेंगे वो तो वो क्या बनेगी <&छाग> हाँ, तो कारक बुद्धि तो ध्यान देना तो ज्ञानी के कारक बुद्धि होती, होती है तो ब्रह्म बुद्धि होती है कारक बुद्धि अलग नहीं होती अलग अलग तो कहते हैं और कारक बुद्धि का अभाव होने के कारण ज्ञानी के सभी कर्मों का अभाव क्योंकि ज्ञानी के कारक बुद्धि करता कर्म करण संप्रदान अपादान ऐसा सब बुद्धि नहीं होती है उसके लिए सब कुछ नहीं है लगेगी क्या कारक बुद्धि अभाव सर्व कर्मा और कारक बुद्धि का अभाव होने के कारण ज्ञानी के सभी कर्मों का अभाव होता है इसी को समझाते ही करक बुद्धि से रहित या दृष्टम क्योंकि कारक बुद्धि से रहित या कारक बुद्धि के बिना यज्ञ कर्म नहीं देखा जाता है कारक बुद्धि के बिना यज्ञ कर्म लोक में देखा जाता है तो ज्ञानी के कारक बुद्धि नहीं है इसलिए उसके लिए कर्म नहीं है पंक्ति लगाएंगे और इसी को ही समझाते हैं अग्नि अग्निहोत्राधिकम सर्वम कर्मे अग्निहोत्रादि सभी अग्नि अग्निहोत्रादि सभी कर्म उसी विषय को समझा रहे हैं कि वो कारक बुद्धि से होते हैं इसको समझा रहे हैं अग्नि अग्निहोत्रादि सभी कर्म शब्द समर्पित देवता विशेष संप्रदान आदि कारक बुद्धिमत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 देवता सामान्य कहने से सभी देवताओं का ग्रहण होगा देवता हो विशेष कहने से एक का ग्रहण होगा तो देवता विशेष हुआ संप्रदान संप्रदान हुआ ना और आदि से ध्यान देना आदि से क्या होगा कि जिसके द्वारा अर्पित करेंगे वो क्या हो जाएगा करण कारक हम क्या होगा करण कारक होगा और जिस अग्नि में अर्पित करेंगे अग्नि क्या होगी अधिग्रहण कारक होगी तो ऐसे अलग अलग सब कारक को आप समझ लेना पंक्ति लगाना अग्नि उत्तरादि सभी कर्म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 इनसे रहित जो कर्म होगा उसको कर्म कह सकते हैं इसलिए ज्ञानी के कर्मों का अभाव है अब पंक्ति देखेंगे न कार्य बुद्धि का अभाव तो तो तो होने से उसके कर्म कर्म है आगे देखेंगे न हेतु तो ऊपर आ गया ना उसी को समझाते हैं उसी को समझाते है की उपमृदित कारक फल भेद बुद्धिमते कर्तृत्विमान फला रहना है ना उस अभी ऊपर क्या दृष्टम आया है ना अब इसके विपरीत बता रहे हैं उस उपम्रदित मतलब जिसमें क्रिया ये जो भेद बुद्धि है ना तो क्रिया भेद बुद्धि कारक भेद बुद्धि और फल भेद बुद्धि ऐसा समझना क्रिया रूप भेद बुद्धि कारक रूप भेद बुद्धि और फल रूप भेद हाँ क्रिया रूप भेद मतलब क्रिया रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि अलग अलग क्रियाए अलग अलग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 जिसका ऊपर है ना तो विनस्थ क्रिया कारक तथा फल रूप भेद बुद्धि वाले अग्नि उत्तराधिकर्म यही देखे गए तो समझी तो लगती है लगती है क्या हो गई है? नहीं है? भेद बुद्धि क्या हो गई है और भेद बुद्धि किसको विषय करने वाली क्रिया को कारक को और फल को और विनस्ट क्या है हाँ वेद बुद्धि विनष्ट है की अलग अलग क्रियाएँ हैं अलग अलग कारक है अलग अलग फल है बात है समझ में भेद रूप कारक रूप भेद बुद्धि तथा फल रूप भेद बुद्धि वाले अग्नि में नहीं देखे गए हैं हुआ है न्याय मतलब में है कर्तवि फलाभि संधि रहितम अग्निराधिकम सर्वम कर्म यहाँ भी नन्वय है न मतलब न डिस्टम हुआ मतलब अथवा कर्तविमान तो फलाभि संधि रही थे अग्निराधिकर्म नहीं देखे गए नहीं हाँ करते तो ईमान तथा फला रही कर्म नहीं देखे गए हैं अभी इसी यही प्रसंग चल रहा है तू इधम अगली पंक्ति में कर्म है ना तो इदम खान कर्म के साथ है किन्तु यह कौन कर्म और कैसा कर्म तू तो लगाइए ब्रह्म बुद्धि से कि ब्रह्म बुद्धि से नष्ट हुई यहाँ भी नष्ट हुई कौन भेद बुद्धि और भेद बुद्धि का विषय भेद बुद्धि कैसी कारक भेद बुद्धि मतलब कारक रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि क्रिया रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि और फल रूप भेद को विषय करने वाली दिद दिद और कारक कौन अर्पण आदि कौन अर्पण तो करण कारक बनता है ना देवता संप्रदान कारक बनता है और करने वाला क्या कर्ता कारक बनता है उनकी बनेगी किंतु यहाँ किंतु यहाँ विनष्ट हुई कौन विनष्ट हुई है हाँ विनस्ट हुई ब्रह्म बुद्धि के द्वारा विनष्ट हुई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 लग जाएगा ब्रह्म बुद्धि के द्वारा विनष्ट हुई अर्पण आदि कारक रूप भेद बुद्धि वाला ही कर्म है एक साथ दोनों किम यह ब्रह्म बुद्धि से विनष्ट हुई अर्पण आदि कारक क्रिया तथा फल फल भे, रूप भेद बुद्धि वाला है। अता अता कर्म वा अकर्म अकर्म ही है अतः तदकर्म तत्कर्थ कर्म इसलिए वह कर्म कर्मअर्म ही क्योंकि भेद बुद्धि समाप्त हो गई है सब कुछ है, क्या ये अकर्म है। तथा दर्शितम क्या तथा दर्शितम का अन्वय करेंगे वाक्य की समाप्ति में है ना उसके साथ क्या तथा और वैसे ही कर्म ने कर्म या पर तो नहीं चिंतित करोग गुणागुणेश वर्तनते नई किंचित करो इत्यादि के द्वारा कहा गया है क्या तथा और नहीं करता है गुण ही गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं चेतनात्मा प्रवृत्त नहीं हो रही है कुछ नहीं करना ये बात बताई गयी है ठीक है की वो कर्म अकर्म है क्या तथा दर्शन और वैसा कहते हुए और वैसा कैसे हुए तट सत्र उन उन स्थानों में और वैसा कहते हुए उन उन स्थानों में क्रिया तथा फल भेद बुद्धि का विनाश कर रहे हैं कौन भगवान यहाँ करोटी क्रिया का कौन भगवान क्या तथा दर्शन और वैसा कहते हुए कौन भगवान और क्या भगवान तथा दर्शन और भगवान वैसा कहते हुए और भगवान वैसा कहते हुए उन उन स्थानों में क्रियाकारक तथा फल भेद रूप बुद्धि का विनाश कर रहे हैं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 यदि कोई व्यक्ति काम में कर्म कर रहा है और काम में कर्म करते करते उसकी कामना समाप्त हो जाए तो उसका फल मिलेगा उसी को कह रहे हैं क्या काम में अग्निहोत्राधु और काम में अग्निहोत्रागी कर्म में और काम में अग्निहोत्रागि कर्म करते समय कामो मदेन करते कामना के समाप्त होने पर काम में अग्निहोत्री हानि की वे काम में अग्निहोत्री नहीं रहेंगे पंक्ति लगाएंगे क्या दृष्टा अच्छा और काम में अग्निहोत्रादि करते समय कामना के नष्ट होने पर काम में अग्निहोत्रादि की हानि देखी जाती है काम अग्निरादि की हानि हाँ या ऐसा लगाना और ठीक है और यह देखा जाता है कि काम अग्निहोत्री कर्म करते समय कामना के नष्ट होने पर वे काम काम अग्नि ओत्रादि की हानि होती है या वे काम अग्निहोत्री नहीं रहते हैं तथा हाँ उसका फल नहीं मिलेगा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 लगाएंगे तथा जानबूझकर जानबूझकर कर्म कर्म करने और कर कर्म करने और बिना में में भी फल अंतर है जैसे कि ए, आप जान करके किसी प्राणी की हिंसा हो जाए तो क्या गिंद्रक पात हो जाएगा और भूल से अनजान से हो जाए अनजान से हो जाए तो पाप तो लगेगा तो उतना भयंकर पाप नहीं लगेगा पंक्ति लगाने दशक क्या तथा? तथा उसी प्रकार और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 फल विशेष का आरम्भकत्व देखा जाता है अथवा तो ऐसे कर्म में अलग अलग फल के जनक देखे जाते हैं अलग अलग फल के जनक हाँ जानकर किसी जीव को मार दो तो बहुत भारी पाप हो जाएगा नरक हो जाएगा भूल से अनजान से मर जाए तो पाप कम लगेगा तो अलग अलग फल के आरम्भक देखे गए हैं कहीं नरक हो जाएगा तो इंद्र भयंकर दूसरा कष्ट आ जाएगा शरीर में तो बीमारी हो जाएगी अलग अलग फल होगा मति मति पूर्व किए गए कर्मों का फल विशेष जनक देखा जाता है या इसे कर्म अलग अलग फल के जनक देखे जाते हैं तथा उसी प्रकार यहाँ भी के द्वारा जिसकी नष्ट हो गई है अर्पण आदि कारक क्रिया रूप फल भेद बुद्धि सब भेद बुद्धि को सबके साथ जोड़ेंगे कारक भेद बुद्धि क्रिया भेद बुद्धि और की ब्रह्म बुद्धि ऐसा लगाना की उसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्म बुद्धि के द्वारा जिसकी अर्पण आदि कारक बुद्धि अर्पण आदि कारक रूप भेद बुद्धि ऐसे दूसरा है न ऐसे ज्ञानी के एक वाक्य करेंगे की ब्रह्म बुद्धि के द्वारा नष्ट भी अर्पण आदि कारक क्रिया तथा फल भेद बुद्धि वाले ज्ञानी के बाय चेष्टा मात्र से होने वाले कर्म भी बाई चेष्टा मात्र ऐसी होने वाले कर्म भी अकर्म हो जाते हैं बाइस मात्र इसलिए कहा क्योंकि अंदर से तो भेद बुद्धि नहीं है ब्रम बुद्धि है इसलिए कि बाई चेष्टा मात्र बाइक चेष्टा मत से होने वाले कर्म भी अकर्म हो जाते हैं अतः इसलिए भगवान ने कहा है समग्रम प्रबलिय की फल कर्म लीन हो जाते हैं क्यूँकी वो अकर्म हो गए तो फल नहीं देंगे अच्छा ओम पूर्ण मद पूर्ण and the